महाभारत शांति पर्व विंशत्यधिक त्रिशतमोध्याय है राजा जनक की परीक्षा करने के लिए आई हुई सुलभा का उनके शरीर में प्रवेश करना राजा जनक का उस पर दोषारोपण करना एवं सुलभा का युक्तियों द्वारा निराकरण करते हुए राजा जनक को अज्ञानी बताना युधिष्ठिर अपरित्यज गहस्थ्यम कह प्रापुद्ध्या मोक्षतत्व वदस्वे युधिष्ठि ने पूछा कुर्षि शिरोमणि जहाँ बुद्धि का लय हो जाता है उस मोक्षतत्व को गृहशास्त्रम का त्याग बिना किए कौन पुरुष प्राप्त हुआ है यह मुझे बताइए सन्यास्ते यथात्मा व्यक्त्यात्मा यथा च परम मोक्षसी हापि तन्मेह ब्रूही पितामह पितामह यह मनुष्य शरीर जिस प्रकार स्थूल शरीर का त्याग करता है और जिस प्रकार स्थूल शरीर का आत्मा सूक्ष्म शरीर का त्याग करता है अर्थात स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों शरीरों के अभिमान से जिस प्रकार रहित हो सकता है एवं उनके त्याग का जो स्वरूप है और जो मोक्ष का तत्व है वह मुझे बताइए भीष्म अत्रप्युदाहा पुरातन जनक संवाद भारत जी ने कहा भरत नंदन इस विषय में जानकार मनुष्य जनक और सुलभ के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं सन्यास फलिक कचिद बभुवन पति पुरा मैथिलो जनको नाम धनम श्रुतः प्राचीन काल में मिथिलापुरी के कोई एक राजा जनक हो गए हैं जो धर्मध्वज नाम से प्रसिद्ध थे उन्हें में रहते हुए भी सन्यास का जो सम्यक ज्ञान रूप फल है वह प्राप्त हो गया था स वेदे मोक्ष शास्त्रे चे चास्त्र इंद्रिया समा याम उन्होंने वेद में मोक्षशास्त्र में तथा अपने शास्त्र अर्थात दंड नीति में भी बड़ा परिश्रम किया था वे इंद्रियों को एकाग्र करके इस वसुंधरा का शासन करते थे। वेद लोके ने पुरुष पुरुषेश्वर नरेश्वर वेदों के ज्ञाता विद्वान पुरुष उनके उस साधुवृत्ति का समाचार सुनकर उन्हीं के समान सज्जन होने की इच्छा करते थे अथ धर्म युगे योग धर्मम युग एक अनुष्ठिता वह धर्म प्रधान युग का समय था उन दिनों सुलभा नाम वाली एक संयासिन योग धर्म के अनुष्ठान द्वारा सिद्धि प्राप्त करके अकेले ही इस पृथ्वी पर विचरण करती थी दया जगदीद कृष्णम तत्र मिथिलेशर त्रुतो मोक्षे कथ्य महान त्रिदंडि इस संपूर्ण जगत में घूमती हुई सुलभा ने यत्र तत्र अनेक स्थानों में त्रिनंदी सन्यासियों के मुख से मोक्ष तत्व की जानकारी के विषय में मिथिला राजा जनक की प्रशंसा सुनी सात सूक्ष्म तथ्यम ने संशया दर्शन जात संकल्पा जनकूव उनके द्वारा कही जाने वाली अत्यंत सूक्ष्म पर विषय का वार्ता दूसरों के मुख से सुनकर सुलभा के मन में यह संदेह हुआ कि पता नहीं जनक के संबंध में जो बातें सुनी जाती है वे सत्य है या नहीं यह संशय उत्पन्न होने पर उसके हृदय में राजा जनक के दर्शन का संकल्प उदित हुआ तत्सा विप्रहा पूर्व रूपत चक्षण लघुस्त्र गतिमा गि विदेहां पुरी विदेहानां जगा कमल क्षणाम उसने योग शक्ति से अपना पहला शरीर छोड़कर दूसरा परम सुंदर रूप धारण कर लिया अब उसका प्रत्येक अंग अनिंद सौन्दर्य से प्रकाशित होने लगा सुंदर भावों वाली वह वा कमल नैनी बाला तीव्र गति से चलकर पल भर में विदेश देश की राजधानी मिथिला में जा साप्राप्य मिथिलाम प्राप्य मिथिला रम्याभूत जनसंकुला भैक्षचर्यापदेशे न प्रचुर जन से भरी हुई उस रमणी मिथिला नगरी में पहुँचकर सन्यासिनी सुलभा ने भिक्षा लेने के बहाने मिथिला नरेश का दर्शन किया राजा तस् परम दृष्ट सौकुमार के यम कश्य कुतोबे ते बभुआत विस्मय उसके परम सुकुमार शरीर और सौंदर्य को देखकर राजा जनक आश्चर्य से चकित हो उठे और मन ही मन सोचने लगे यह कौन है किसकी है अथवा कहाँ से आई है उसे तथोश्या स्वागत पूजितापयत तदनंतर उसका स्वागत करके राजा ने उसे सुंदर आसन समर्पित किया और पैर धुलाकर उसका यथोचित पूजन करने के पश्चात उत्तमोत्तम अन्न देकर उसे तृप्त किया अथ भुत प्रीता राज मंत्र मध्य चौदया मासुकी भोजन करके संतुष्ट हुई संयासिन सुलभा ने संपूर्ण भाष्यविद्ता विद्वानों के बीच में मंत्रियों से घिरकर बैठे हुए राजा जनक से कुछ प्रश्न करने का विचार किया सुलभाव धर्मेश मुक्तो नतीशया योगज योग मोक्ष धर्म के विषय में राजा से कुछ पूछना चाहती थी उसके मन में यह संदेह था कि राजा जनक जीवन मुक्त हैं या नहीं वह योग शक्तियों की जानकार तो थी ही अपने सूक्ष्म बुद्धि द्वारा राजा की बुद्धि में प्रविष्ट हो गई नेत्राभ्याम नेत्र राजा जनक से प्रस्तुत करने के लिए उद्यत हो उसने अपने नेत्रों के किरणों द्वारा उनके नेत्रों की किरणों को सय्य करके योग बल से उनके चित्त को बांधकर उन्हें वश में कर लिया जनको प्योस्मय राज भाविशेष प्रतिजग्राहभाव भाव निपोतम निपसेठ तब राजा जनक ने सुलभा के अभिप्राय को जानकर उसका आदर करते हुए मुस्कुराकर अपने भाव द्वारा उसके भाव को ग्रहण कर लिया तदेकस्मधिष्ठान संवाद श्रुयतामय छत्रादिशुभ मुक्त मुक्ताया शे फिर छत्र आदि राज चिन्हों से रहित हुए राजा जनक और त्रिदंड रूप संन्यास चिन्ह से मुक्त हुई सुलभा का एक ही शरीर में रह जो संवाद हुआ था उसे सुनो जनक भगवत्या क्व च गति कश्य चमकुतो प्रक्ष महीपते जनक ने पूछा भगवती आपको यह संन्यास की दीक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है आप कहाँ जाएंगे, किसकी हैं और कहाँ से यहाँ आपका शुभागम हुआ है यह सब बातें राजा जनक ने सुलभ से पूछे। श्रुते वैसे जातौावनादिगम्य थे ईश्वर थे पुष्वर थे सूत्रम तस्मान प्रवेद्यम मत्मागमे वे बोले किसी से पूछे बिना उसके शास्त्र ज्ञान अवस्था और जाति के विषय में सच्ची बात नहीं मालूम होती अतः मेरे साथ जो तुम्हारा समागम हुआ है इस अवसर पर इन सब विषयों की जानकारी के लिए यथार्थ उत्तर जानना आवश्यक है छत्रादिशु विशेषेश मुक्त मिद्य तत्व सम्मा भी मानहा मता सिम क्षत्र आदि जो विशेष राजोचित चिन्ह है उन्हें इस समय मैं, मैं त्याग चुका हूं, अतः अब आप मुझे यथार्थ रूप से जान ले मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं, क्योंकि आप मुझे सम्मान के योग्य जान पड़ती हैं यहाँ चैतन्य प्राप्त ज्ञानम व शिक्षकम यस्य नान्य प्रवक्ता अस्थि मोक्ष तमी मैं तम सुन मैंने पूर्व में सर्वश्रेष्ठ मोक्ष विषय ज्ञान जिनसे प्राप्त किया था जिसका उनके सिवा दूसरा कोई प्रतिपादन करने वाला नहीं है उस ज्ञान और ज्ञानदाता गुरु का भी परिचय आप मुझसे सुनो पराशर सगोत्रस् वृद्ध से सो महात्मन भिक्षो पंच सिख सियाह परम संत पराशर गोत्री संन्यास धर्मावलंबी वृद्ध महात्मा पंच मेरे गुरु हैं मैं उनका परम प्रिय शिष्य हूँ साक्ष्य ज्ञाने च योगे च महेपाल विधा त्रिविधे मोक्ष धर्मस्म गिन्ह संशय साक्ष योग विद्या तथा राजधर्म इन तीन प्रकार के मोक्षधर्म में मुझे गंतव्य मार्ग गुरुदेव से प्राप्त हो चुका है इन विषयों के मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं स यथा शास्त्र दृष्टेन मार्गेण परिभ्रमण वार्षिकाशतुरो आसान पुरा मयी सुखोषिता पहले की बात है वे आचार्य चरण शास्त्रोक्त मार्ग से चलते हुए घूमते घामते इधर आ निकले और वर्षा ऋतु के चार महीने मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहे तेनाहम सांख्य मुख्यन सुदृष्टेन तत्वत श्रावितिविधम मोक्षम न चाजा चाता वे सांख्य शास्त्र के प्रमुख विद्वान हैं और सारा सिद्धांत उन्हें यथावत रूप से प्रत्यक्ष की भांति ठीक ठीक ज्ञात है उन्होंने मुझे त्रिविध मोक्ष धर्म श्रवण कराया है परंतु राज्य से दूर हटने की आज्ञा नहीं दी है तो त्रिविधाम पदे पर स्थित इस प्रकार उपदेश पाकर मैं विषयों की आसक्ति से रहित हो मुक्ति विषयक तीन प्रकार की समस्त वृत्तियों का आचरण करता हूँ और अकेला ही परम पद में स्थित हूँ वैराग्यम पुनरेत मोक्ष ज्ञानादेव चैराग्य जायते एन मुच्यते वैराग्य ही इस मुक्ति का प्रधान कारण है और ज्ञान से ही वह वैराग्य प्राप्त होता है जिससे मनुष्य मुक्त हो जाता है ज्ञानेन कुरते यत्तम यत्नेन न प्राप्यते महत महद्वंद्व प्रमोक्षा सा सिद्धि मनुष्य ज्ञान के द्वारा मुक्ति पाने के लिए यत्न करता है उस यत्न से महान आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है वह महान आत्मज्ञान ही सुख दुख आदि द्वंद्वों से छुटकारा दिलाने का साधन है वही सिद्धि है जो काल अर्थात मृत्यु को भी लांग जाने वाली है सेयम परमिका बुद्धि प्राप्त निर्दता महत मोहे चरता मुक्त संघिनाम मेरा मोह दूर हो गया है मैं समस्त संसर्गो का त्याग कर चुका हूँ इसलिए मैंने इस गृहस्थ धर्म में रहते हुए ही बुद्ध की परम निर्द्वन्दता प्राप्त कर ली है यथा क्षेत्र मृदुभूत अभिरा प्लात तथा जनयत्यंकुर तुनर्भव जैसे जिस खेत को जोत खूब मुलायम बना दिया गया हो और यथा समय उसे पानी से सींचा गया हो वही बोए हुए बीज में अंकुर उत्पन्न करता है उसी प्रकार मनुष्यों का शुभ अशुभ कर्म ही पुनर्जन्म का उत्पादन करता है यथा चोता पितम्बेजम कपाले यत्र तत्र प्राप्याम प्य कुंकुर हेतु अभी जायते तद्वद भगवान शिखा प्रोक्तेन भिक्षुण ज्ञानम कृतम अभिजंबेम विशेषो न जायते जैसे मिट्टी के खपरे में या और किसी भी बर्तन में भूना गया बीज बीज न रह जाने के कारण अंकुर उगाने योग्य खेत में पड़कर भी नहीं जमता है उसी प्रकार मेरे सन्यासी गुरु भगवान पंच ने मुझे जो ज्ञान प्रदान किया है वह निर्बीज है इसलिए विषयों के क्षेत्र में अंकुरित नहीं होता है ना भी ना ना परिग्रहे नाभिरत कस्मि चिन्ह चैते मेरी बुद्धि किसी अनर्थ में अथवा भोगों के संग्रह में भी आसक्त नहीं होती है स्त्री आदि के विषय में जो अनुराग और शत्रु आदि के विषय में जो क्रोध होता है वह व्यर्थ होने के कारण उसके ओर मेरी वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं होती है बुद्धि की प्रवृत्ति नहीं होती है ये दक्षिणम्बा हम चंदन समुक्षम श्याख्य समातावुभ जो मेरी दाहिनी बाह पर चंदन छिड़के और जो बाई बाँह को बसुले से काटे तो ये दोनों ही मनुष्य मेरे लिए एक समान है सुखी सोहम अवाप्ताथ समलोषात्मकांचल मुक्त संग स्थित राज्य विशिष्टों त्रिद्य मैं आप्तकाम होकर सदा सुख का अनुभव करता हूँ मेरी दृष्टि में मिट्टी के ढेले पत्थर और सुवर्ण सब एक से हैं मैं आसक्ति रहित होकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित हूँ अथवा अन्य त्रिन साधुओं से मेरा स्थान विशिष्ट है ही ने मोक्ष ही त्रिविधा निष्ठा दृष्टान मोक्षवित्तमय ज्ञानम लोकोत्तरम यर्वत्यागस्तकर्मण आम अलौकिक जो ज्ञान है अलौकिक जो सन्यास है तथा जो कर्मों का अलौकिक अनुष्ठान है अर्थात निष्काम भाव से कर्मों का करना है इन तीन प्रकार की निष्ठाओं को ही मोक्षवेत्ता विद्वानों ने मोक्ष का उपाय देखा और समझा है ज्ञान निष्ठा बदते के मोक्षशास्त्र विदोजना कर्मनिष्ठा तथा यथिय सूक्ष्मदर्शि मोक्षशास्त्र का ज्ञान रखने वाले एक श्रेणी के लोग कहते हैं कि ज्ञान निष्ठा ही मोक्ष का साधन है तथा तो दूसरे सूक्ष्मदर्शी यति लोग कर्म निष्ठा को ही मुक्ति का उपाय बताते हैं प्रहायो उभये व्ञान कर्मच के द्वितीय समक्षाता निष्ठा तेन महात्मन किंतु महात्मा पंचशिखाचार्य ने पूर्वोक्त केवल ज्ञान और केवल कर्म इन दोनों पक्षों का परित्याग करके एक तीसरी निष्ठा बताई है यमे चये च कामे द्वेषे परिग्रहे माने दम्भे तथा स्नेह सदृथास्ते कुटुम्बि यम नियम काम द्वेष परिग्रह मानदम्भ तथा स्नेह करके उनसे होने वाले लाभ और हानि में सन्यासी भी गृहस्थों के ही तुल्य हैं, अर्थात यम नियम आदि का अभ्यास करने पर गृहस्थ भी मोक्ष लाभ कर सकते हैं और कामना तथा द्वेष होने से सन्यासी भी मुक्ति से वंचित हो सकते हैं ते दंडादिशु यद्यस्ते मोक्षो ज्ञाने न कश्यचे छत्रादिशु कथम न सुल्य हे तो सन्यासी त्रिदंड आदि धारण करते हैं और गृहस्थ नरेशवर आदि यदि त्रिदंड धारण करने पर किसी को ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त हो सकता है तो छत्र आदि धारण करने पर दूसरों को उसी ज्ञान के द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि प्रतिबंध का कारण परिग्रह दोनों के लिए समान है एक त्रिदंड आदि का संग्रह करता है और दूसरा छत्र आदि का ये न एना ही यथ कारण करमढ़ स्वे स्वे स्वार्थ परिग्रहे अपने अपने अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए जिस मनुष्य को जिस जिस साधन भूत वस्तु से प्रयोजन होता है वे सभी अपना अपना काम बनाने के लिए उन उन वस्तुओं का आश्रय लेते हैं दोष दर्शे तुगार हस्ते जो ब्रजत्या श्रमांतर उस जनपरे गृह सोप्य संगान्न मुच्यते जो गृहस्थ आश्रम में दोष देखकर उसका परित्याग करके दूसरे आश्रम में चला जाता है वह भी कुछ छोड़ता है और कुछ ग्रहण करता है अतः उसे भी संग दोष से छुटकारा नहीं मिलता है आधिपत्ये तथा तुल्य निग्रहाणुहात्म के राजभी भिक्षु काल्या मुच्यते के न किसी का निग्रह और किसी पर अनुग्रह करना ही आधिपत्य अर्थात प्रभुत्व कहलाता है यह जैसे राजा में है वैसे सन्यासी में भी है इस दृष्टि से जब सन्यासी भी राजाओं के ही समान है तब केवल वे ही मुक्त होते हैं ऐसा मानने का क्या कारण है अथ सत्याधिपत्येपि ज्ञाने नैवेह केवलमोचर्व पापेभ्यो देहे परम मनुष्य रूप उत्तम शरीर में स्थित हुए प्राणी प्रभुत्व रखते हुए भी केवल ज्ञान के ही बल से यहाँ समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं काशाय धारण बौंड्यम त्रिविष्टब्दम कमंडलम लिंगान्य उत्पथभूता नोक्षाएति में मेरे तो यह धारणा है कि गिरवा वस्त्र पहनना मस्तक मुड़ा लेना तथा त्रिदंड और कमंडल धारण करना ये सब उत्कृष्ट संन्यास मार्ग का परिचय देने वाले चिन्ह मात्र हैं इनके द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं होती यदि सत्य लिंगेस्म ज्ञानमें कारण निर्मोक्षा दुख से लिंगमात्र निरर्थक यदि इन चिन्हों के रहते हुए भी यहाँ दुख से सर्वथा मोक्ष पाने के लिए एकमात्र ज्ञान ही उपाय है तो जितने भी चिन्ह धारण किए जाते हैं वे सब निरर्थक हैं अथवा दुख शैथिल्यम विख्यालिंग किम तदैवा सामान्य नलक्षते अथवा यदि कहें कि त्रिदंड और गैरिक वस्त्र आदि धारण करने से कुछ सुविधा प्राप्त होती है और कष्ट कम होता है इसलिए सन्यासियों ने उन चिन्हों को धारण करने का विचार किया है तो छत्र आदि धारण करने में भी इसी सामान्य प्रयोजन की ओर क्यों न दृष्टि रखी जाए आ कि मोक्षो से किंचनिबंधन किंचन ने चेतरे चंतु ज्ञानी न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 इसलिए धर्म अर्थ काम तथा राज्य परिग्रह इन बंधन के स्थानों में रहते हुए भी मुझे आप बंधन रहित जीवन मुक्त पल पर प्रतिष्ठित समझे राज्य ऐश्वर्य मय पाश स्नेहाय बंधन मोक्षा स्म निश छिन्न मैंने मोक्ष रूपी पत्थर पर रगड़ तेज किए हुए त्याग वैराग्य रूपी तलवार से राज्य और ऐश्वर्य रूपी पाश को तथा स्नेह के आश्रयभूत स्त्री पुत्र आदि के ममत्व रूपी बंधन को काट डाला है सो हम एवं गुक्तों तय भिक्षुक यथार्थमहित सुन सन्म संसिनी इस प्रकार मैं जीवन मुक्त हूँ आप में योग का प्रभाव देखकर यद्यपि आपके प्रति मेरी आस्था और आदर बुद्धि न हो गई है तथा मैं आपके इस रूप और सौंदर्य को योग साधना के योग्य नहीं मानता अतः इस विषय में मैं जो कुछ कहता हूँ मेरे उस वचन को आप सुनिए सौकुमार्यम तथा रूपम वायुर्ग्रम तथा वयह तवैतानी समस्तानीम शेतय सुकमार्ता सौंदर्य मनोहर शरीर तथा यौनावस्था ये सारी वस्तुएं योग के विरुद्ध है फिर भी आप में इन सब गुणों के साथ साथ योग और नियम भी है ही यह कैसे संभव हुआ यही मेरे मन में संदेह है याप्य अनूपम तेलिंग विचेषित मुक्तों सेन्न वेद्ति सर्मिमत्परिग्रह यह जो त्रिन्न धारण रूप चिन्ह है उसके अनुरूप आपकी कोई चेष्टा नहीं है यह मुक्त है या नहीं इसकी परीक्षा लेने के लिए आपने मेरे शरीर को अभिभूत कर दिया है उस पर बलात्कार अधिकार जमा लिया है न च काम समय त्यस्तित दंडके न रक्षते तया चेदम न मुक्त साति मनुष्य योग युक्त होकर भी यदि काम भोग में आसक्त हो जाए तो उसका त्रिदंडारण करना अनुचित एवं व्यर्थ है आप अपने इस बर्ताव द्वारा सन्यास आश्रम के नियम की रक्षा नहीं कर रही हैं यदि अपने स्वरूप को छिपाने के लिए आपने ऐसा किया हो तो जीवन मुक्त पुरुष के लिए आत्मगोपन आवश्यक नहीं है मतपक्ष संशया चापम श्रृण व्यतिक्रम आश्रय च्या स्वभाव मम पूर्व परिग्रह आपने स्वभावतः सोच समझकर मेरे पूर्व शरीर का आश्रय लेने की चेष्टा की है अतः मेरे पक्ष का आश्रय लेने मेरे शरीर में प्रवेश करने के कारण आपसे जो व्यतिक्रम बन गया है उसे बताता हूँ सुनिए प्रवेशस्ते कृतः के न मम राष्टे पुरे पिवा कश्यवा सन्निका प्रवेशा हृदय मम आपने किस कारण से मेरे राज्य अथवा नगर में प्रवेश किया है अथवा किसके संकेत से आप मेरे हृदय में घुस आई हैं वर्ण प्रवर मुख्या से ब्राह्मणि एक योगी महाप्रथा वर्ण शंकर वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों की जो कन्याएं हैं उन सब में आप प्रमुख हैं आप ब्राह्मणी हैं और मैं क्षत्रिय हूं अतः हम दोनों का एकत्र संयोग होना कदापि उचित नहीं है इसलिए आप वर्ण शंकर नामक दोष का उत्पादन कीजिए वर्तत वर्त मोक्षारे हम आश्रम हे अयं चापि सुकष्टस्थे द्वितीय श्रम शंकर आप मोक्ष धर्म अर्थात संन्यास आश्रम के अनुसार बर्ताव करते हैं और मैं गृहस्थ आश्रम में स्थित हूँ अतः आपके द्वारा यह दूसरा आश्रम संकर नाम नामक दोष का उत्पादन किया जा रहा है जो अत्यंत कष्टप्रद है सगोत्र सगोत्रेदे तमा यह भी नहीं जानता कि आप सगोत्रा हैं या असगोत्रा इसी प्रकार आप भी मेरे विषय में कुछ नहीं जानती अतः मुझ सगोत्र में प्रवेश करने के कारण आपके द्वारा तीसरा गोत्र शंकर नामक दोष उत्पन्न किया गया है अथ जीवित भरता चतुर्थो धर्मशंकर यदि आपके पति जीवित हैं अथवा कहीं परदेश में चले गए हैं तो आप पराय स्त्री होने के कारण मेरे लिए सर्वथा अगम्य है ऐसी दशा में आपका यह बर्ताव धर्मशंकर नामक चौथा दोष है सावतमेतान्या कार्यापेक्षा कार्या व्यवस्थ्य अभिज्ञान वह युक्ता मिथ्या ज्ञान एन वह पुनः आप कार्य साधन की अपेक्षा रखकर अज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान से युक्त हो ये सब न करने योग्य कार्य कर डालने को उद्यत हो गई हैं अथवा यदि स्वतंत्रशी स्वदोषेणेह करुत मनर्थक अथवा यदि आप स्वतंत्र हैं तो कभी आपके द्वारा यदि कुछ शास्त्र का श्रवण किया गया हो तो आपने अपने ही दोष से वह सब सभ्यर्थ कर दिया है यदमंड चतुर्थम ते भावस्पर्श विघातक दुष्टाया लक्ष्य ते आपका जो दोष छिपा हुआ था उसे आपने स्वयं ही प्रकाशित कर दिया इससे आप दुष्टा जान पड़ती हैं आपकी दुष्टता का यह और चौथा चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो हृदय की प्रीति पर आघात करने वाला है नये वाभिस जय सं जय कृत ये यम मत्परिषद कृष्णा जीत मिक्षति तमा तमी आप इतनी विजय चाहती हैं आपने केवल मुझे ही जीतने की इच्छा नहीं की है अपितु तो यह तो मेरी सारी सभा बैठी है इसे भी जीतना चाहती हैं तथारह तस्त दृष्टिम स्वाम प्रति मुंजसि मत्पक्ष प्रतिघाताय स्वक्षोदभावनाय च आप मेरे पक्ष की पराजय और अपने पक्ष की विजय के लिए इन माननीय सभा सदों पर भी बारंबार अपनी दृष्टि फेंक रही हैं। है जेना, आप अपनी असहिष्णुता जनित योग समृद्धि के मोह से मोहित हो विष और अमृत को एक करने के समान काम के साथ योग का संबंध जोड़ रही है इक्षोलाभ स्त्री पुनषोरमृतोपम अलाभ चापि रक्तोपि दोषो विषोपम स्त्री और पुरुष जब एक दूसरे को चाहते हों उस समय उन्हें जो संयोग सुख का लाभ होता है वह अमृत के समान मधुर है यदि अनुरक्त नारी को अनुरक्त पुरुष की प्राप्ति नहीं हुई तो वह दोष विष के समान भयंकर होता है मां स्प्राक्षि साधु जानी स्व स्वशास्त्र अनुपालह कृतय हिज्ञा मुक्त नएतिह एक प्रति मई नारह गुहित आप मेरा स्पर्श न करें मेरे चरित्र को उत्तम और निष्कल समझें और अपने शास्त्र अर्थात सन्यास धर्म का निरंतर पालन करती रहे आपने मेरे विषय में यह जानने की इच्छा की थी कि यह राजा जीवन मुक्त है या नहीं यह सारा भाव आपके हृदय में प्रक्षण भाव से स्थित था अतः इस समय आप मुझसे इसको छिपा नहीं सकती सा यदि तम सुण महीपते तत्व सत्र प्रतिमिना यदि आप अपने कार्य से या किसी दूसरे राजा के कार्य से यहाँ वेश बदल कर आई हो तो अब आपके लिए यथार्थ बात को गुप्त रखना उचित नहीं है न राजान मृषा गेन् न दिजातिम कथन न स्त्री गुणोपेता मृषा गां मनुष्य को चाहिए कि वह किसी राजा के पास या किसी ब्राह्मण के निकट अथवा स्त्री जनोचित पतिव्रत्य गुण से संपन्न किसी सती साथ भी नारी के समीप छदमवेश धारण करके न जाए क्योंकि ये राजा ब्राह्मण और पतिव्रता स्त्री उस छदमवेशधारी मनुष्य के धोखा देने पर उस पर कुपित हो उसका विनाश कर देते हैं बलम ऐश्वर्य ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा बलम रूपयौवन सौभाग्यम स्त्रीण बलम उत्तम राजाओं का बल ऐश्वर्य है वेद ब्राह्मणों का बल वेद है तथा स्त्रियों का परम उत्तम बल रूप रूपयौवन और सौभाग्य है अतः अत एक बलैरव बलिस्वाता आर्जवेनागंतव्यालानाशाचनार्जव ये इन्हीं बलों से बलवान होते हैं अपने अभिष्ट अर्थ की सिद्धि चाहने वाले पुरुष को इनके पास सरल भाव से जाना चाहिए क्योंकि इनके प्रति किया हुआ कुटिल भाव विनाश का कारण बन जाता है सातव जातिम श्रुतम वृत्तम भाव प्रकृति दमने च वक्त महति तत्व अथ संास आपको अपनी जाति शास्त्र ज्ञान चरित्र अभिप्राय स्वभाव एवं यहाँ आगम आगमन का प्रयोजन भी यथार्थ रूप से बताना उचित है भीष्मयुक्तर समस्य प्रत्यातिष्ठानेन सुलभानक विष्ण जी कहते हैं युधिष्ठिर राजा जनक ने इन दुःखजनक अयोग्य और असंगत वचनों द्वारा उनका बड़ा तिरस्कार किया तो भी सुलभा अपने मन में तनिक भी विचलित नहीं हुई उक्त वाक्य तो नृपत सुलभा चारुदर्शन ततचारु तरम वाक्यम प्रचक्रथ भाषित जब राजा की बात समाप्त हो गई तब परम सुंदरी सुलभा ने अत्यंत मधुर वचनों में भाषण देना आरंभ किया सुलभोवाच दोषेवाकुद्धिदूषण अपेत मुपन्नाथम अष्ट दश गुणात सौखम सांख्य प्रमुचोभ निर्णय संप्रयोजन पंचइताणिअर्थ जाताड़ी ही वाक्यम इत्युच्चते निप बोली राजन वाणी और बुद्धि को दूषित करने वाले जो नौ नौ दोष हैं उनसे रहित अठारह गुणों से संपन्न और युक्त संगत अर्थ से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं उस वाक्य में सौक्ष्म क्रम निर्णय और प्रयोजन ये पांच प्रकार के अर्थ रहने चाहिए ऐसा में कैकसो पदार्थ पद ये जो सूक्ष्म आदि अर्थ है ये पद वाक्य पदार्थ और वाक्यार्थ रूप से खोलकर बताए जा रहे हैं आप इनमें से एक एक का अलग अलग लक्षण सुनिए ज्ञानम गेये सुन्न सुन वर्तते तत्रातिसा तत्रातिशायन बुद्धि तथा वर्त जहाँ अनेक भिन्न भिन्न भिन के अर्थ उपस्थित हो और यह घट है यह पट है इस प्रकार वस्तुओं का पृथक पृथक ज्ञान होता हो ऐसे स्थलों में यथार्थ निर्णय करने वाली जो बुद्धि है उसी का नाम में चा चा है। गुणा च गुणानाम च प्रमाणम प्रविभागत कंचिद अभिप्रेत्य साख्येत्योप किसी विशेष अर्थ को अभीष्ट मानकर उसके दोषों और गुणों की विभाग पूर्वक गणना की जाती है उस अर्थ को संख्या अथवा सांख्य समझना चाहिए इदम पूर्विद्धव्यम यद विवक्षित क्रमयोगम तमप्याहुर्वाक्यक्यदोह जना परिगणित गुणों और दोषों में से अमुक गुण या दोष पहले कहना चाहिए और अमुक को पीछे कहना अभीष्ट है इस प्रकार जो पूर्वापर के क्रम का विचार होता है उसका नाम क्रम है और जिस वाक्य में ऐसा क्रम हो उस वाक्य को वाक्य वाक्यवेदता विद्वान क्रमयुक्त कहते हैं धर्म काम अर्थ कामार्थ मोक्षाया विशेषतःम तदिति वाक्यांत प्रोचते स निर्णय धर्म अर्थ काम और मोक्ष के विषय में किसी एक का विशेष रूप से प्रतिपादन करने की प्रतिज्ञा करके प्रवचन के अंत में यही वह अभीष्ट विषय है ऐसा कहकर जो सिद्धांत स्थिर किया जाता है उसे का नाम निर्णय है इच्छा द्वेश दुखे प्रकर्षो ये त्र नृपते वृत्ते ततः प्रयोजनम ईषते नरेश्वर इच्छा अथवा द्वेष से उत्पन्न हुए दुखों द्वारा जहाँ किसी एक प्रकार के दुख की प्रधानता हो जाए वहाँ जो वृत्ति उदय होती है उसी को प्रयोजन कहते हैं ताने तान्यता यथोक्ता सौक्ष जनाधि एकतामय जनेश्वर जिस वाक्य में पूर्वोक सौक्ष्म आदि गुण एक अर्थ में सम्मिलित हो मेरे वैसे ही वाक्य को आप श्रवण करें उपेतार्थम अभिन्नाथ न्याय न चाधिक्षण न चंदम परम हम ततः मैं ऐसा वाक्य बोलूंगी जो सार्थक होगा उसमें अर्थभेद नहीं होगा वह न्यायुक्त होगा उसमें आवश्यकता से अधिक कर्ण कटु एवं संदेशजनक पद नहीं होंगे इस प्रकार मैं परम उत्तम वाक्य बोलूँगी न ना ना गुरक्षर संयुक्त परामुख सुखम न च नानृतम च्रिवर्कण विरुद्धम नाम संस्कृतम मेरे इस वचन में गुरु एवं निष्ठुर अक्षरों का सहयोग नहीं होगा उसमें कोमलकांत सुकुमार पदावली होगी वह परांग व्यक्तियों के लिए सुखद नहीं होगा वह न तो झूठ होगा न धर्म अर्थ और काम से विरुद्ध और संस्कार शून्य ही होगा न न्यूनम का वाक्य में पदत्व नामक दोष नहीं रहेगा कष्ट कर शब्दों का प्रयोग नहीं होगा उसका क्रम रहित उच्चारण नहीं होगा उसमें दूसरे पदों के अध्याहार और लक्षण की आवश्यकता नहीं होगी यह वाक्य निप्रयोजन और युक्ति युक्तशून्य भी नहीं होगा काम क्रोधा भयान लोभा न वक्षा कथन च मैं काम क्रोध भय लोभ दैन्य अनार्यता लज्जा दया तथा अभिमान से किसी तरह कोई बात नहीं बोलूंगी। वक्ता श्रोता च वाक्यलम निपक्षाया नरे बोलने की इच्छा होने पर जब वक्ता श्रोता और वाक्य तीनों अविकल भाव से समस्थिति में आ जाते हैं तब वक्ता को कहा हुआ अर्थ प्रकाशित होता है अर्थात श्रोता के समझ में आ जाता है वक्तव्य तो यदा वक्ता श्रोतारम अवमन्य वी स्वार्थ महापरा तदा वाक्यरोहती जब बोलते समय वक्ता श्रोता की अवहेलना करके दूसरे के लिए अपनी बात कहने लगता है तब उस समय वह वाक्य श्रोता के, के हृदय में प्रवेश नहीं करता है अथ यथम उत्सृज्य पर जाये तस्म वाक्य तदपिवत और जो मनुष्य स्वार्थ त्याग कर दूसरे के लिए कुछ कहता है उस समय उसके प्रति श्रोता के हृदय में आशंका उत्पन्न होती है अथ वाक्य भी दोष युक्त ही है यस्त वक्ता दोथम अविद्ध प्रभाषते श्रोतस्व आत्मन वक्ता नेहतर हो निप परंतु नरेश्वर जो वक्ता अपने और श्रोता दोनों के लिए अनुकूल विषय ही बोलता है वही वास्तव में वक्ता है दूसरा नहीं तदर्थ बक्य सम्पदा अविक्षिप्ता मना राज्य स्रोत मर हसी अत राजन आप स्थिर चित्त एवं एकाग्र होकर यह वाक्य सम्पत्ति से युक्त सार्थक वचन सुनिए काशी कृपया त्रोतर वाक्य मना सुनो महाराज आपने मुझसे पूछा था कि आप कौन हैं किसकी हैं और कहां से आई हैं अतः इसके उत्तर में, में मेरा यह कथन एक चित्त होकर सुनिए यथा जतूच का संश्लेष्टी तथा राजन प्राणीना संभव राजन जैसे काठ के साथ लाह और धूल के साथ पानी की बोदें मिलकर एक हो जाते हैं उसी प्रकार इस जगत में प्राणियों का जन्म कई तत्वों के मिल से होता है शब्द स्पर्शो रसो गंध रूपम गंध पंचेन्द्रिया च पृथ्त्मान आत्मान, आत्मान संश्लेष्ट जा जतु काष्टवत नई न काचीन अस्तितैषा निश्चय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तथा पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ ये आत्मा से पृथक होने पर भी काष्ठ में सटे हुए लाह के समान आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं परंतु इनमें स्वतंत्र कोई प्रेरणा शक्ति नहीं है यही विद्वानों का निश्चय है एक से हिज्ञान नास्त्यात्मि तथा परे न वेद चक्षुष चक्षुम स्त्रोत्र आत्मनिवर्तते इनमें से एक एक इंद्रिय को न तो अपना ज्ञान है और न दूसरे का नेत्र अपने नेत्रत्व को नहीं जानता इसी प्रकार कान भी अपने विषय में कुछ नहीं जानता तथा व्यभिचारेण न वर्तनते परस्परम प्रश्लिष्ट न जानते यथा पुव साव इसी तरह ये इंद्रियाँ और विषय परस्पर एक दूसरे से मिलजुलकर भी नहीं जान सकते जैसे कि जल और धूल परस्पर मिलकर भी अपने सम्मिश्रण को नहीं जानते बाहानपेक्षण चक्षु प्रकाशस् दर्शन हेतवस्त्र शरीरस्थ इंद्रिया विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव करते समय अन्यान्य बाह्य गुणों के अपेक्षा रखती हैं उन गुणों को आप मुझसे सुनिए रूप नेत्र और प्रकाश ये तीन किसी वस्तु को प्रत्यक्ष देखने में हेतु है यथवात्रो ज्ञान जेय हेतव ज्ञान गे अंतरे तस्मिन् मनो नाम पर गुण विचार यत ये ना निश्चय जैसे प्रत्यक्ष दर्शन में ये तीन हेतु है उसी प्रकार अन्यान्य ज्ञान और ज्ञ में भी तीन तीन हेतु जानने चाहिए ज्ञान और ज्ञातव्य विषयों के बीच में किसी ज्ञानेन्द्रीय के अतिरिक्त मन नामक एक दूसरा गुण भी रहता है जिससे यह जीवात्मा किसी विषय में भले बुरे का निश्चय करने के लिए विचार करता है द्वाद परस्तत्र बुद्धिर्नाम गुण स्मृत ये न संशय पूर्वेश बौद्धभ्यशो व्यवस्यति थी वही एक और बारहवा गुण भी है जिसका नाम है बुद्धि जिससे किसी ज्ञातव्य विषय में संशय उत्पन्न होने पर मनुष्य एक निश्चय पर पहुँचता है अथ द्वादश के तस्व नाम पर गुण महासत्वअपत्व वंतुर्यम ही उस बारहवें गुण बुद्धि में सत्व नामक एक तेरहवा गुण है जिससे महासत्त्व और अल्पसत्त्व प्राणी का अनुमान किया जाता है अहम करते गुण सत्र चतुर्दश ममाज मित येनाज मंडते नमेत च उस सत्व में मैं करता हूँ ऐसे अभिमान से युक्त अहंकार नामक एक अन्य चौदहवा गुण है जिससे जीवात्मा यह वस्तु मेरी है और यह वस्तु मेरी नहीं है ऐसा मानता है अथ पंचदशो राजुणस्तत्रपर स्मृत पृथक कला समूह से सामग्री दरिहो्य राजन उस अहंकार में वासना नामक एक गुण और माना गया है जो है वहाँ पृथक पृथक कलाओं के समूह की जो समग्रता है वह एक अन्य गुण है वह संघात की भांति यहाँ सोलहवा कहा जाता है प्रकृति व्यक्ति गुणो यस्मि समात जिसमें प्रकृति अर्थात माया और व्यक्ति अर्थात प्रकाश ये दो गुण आश्रित हैं यहाँ तक सब अठारह हुए सुखा सुखी जरा मृत्यु लाभ लाभ प्रिया प्रिय इति चय को नंद इति स्मृत सुख और दुख जरा और मृत्यु लाभ और हानि तथा प्रिय और अप्रिय इत्यादि धंधों का जो योग है यह उन्नीसवा गुण माना गया है इति ऊर्धव चालू प्रभुवें परे काल नामक दूसरा गुण और है इसे बीसवा गुण समझिए इससे प्राणियों की उत्पत्ति और लय होते हैं विंशक संघा तो महाभूता पंच सद्भाव योगौत गुणाव प्रकाशक इन बीस गुणों का समुदाय एवं पांच महाभूत तथा सद्भाव योग और असद्भाव योग ये दो अन्य प्रकाशक गुण हैं ये सब मिलकर सत्ताइस हैं पहला इस अस्ति यहाँ घड़ा है इत्यादि रूप से जो सत्ता सूचक व्यवहार होता है इसका नाम सद्भाव योग है दूसरा यह घटो नास्ती यहाँ घड़ा नहीं है इत्यादि रूप से जो असत्ता सूचक व्यवहार होता है वही असदभाव योग है गुणा सप्ताह ये स्मृत विधि शुक्रम बलम चेती गुणा परे ये जो बीस और सात गुण बताए गए हैं इनके सिवा तीन गुण और हैं विधि शुक्र और बल पहला यहाँ विधि शब्द से वासना के बीजभूत धर्म और अधर्म समझने चाहिए दूसरा वासना का उद्बोधक संस्कार ही शुक्र है तीसरा वासना के अनुसार विषय की प्राप्ति के अनुकूल जो यत्न है वही बल है विंशति दस्यम भी गुण संख्या समग्र ये तरीर मिति स्मृत इस प्रकार गणना करने से बीस और दस तीस गुण होते हैं ये सारे के सारे गुण जहाँ विद्यमान है उसको शरीर कहा गया है अव्यक्तम प्रकृति कला नाम कस्िदी क्षति व्यक्तम चाषा तथा चारण्य थोड़धर से प्रपच्यति कोई कोई विद्वान अव्यक्त प्रकृति को इन तीस कलाओं का उपादान कारण मानते हैं दूसरे स्थूल दर्शी विचारक व्यक्त अर्थात परमाणुओं को करण मानते हैं तथा कोई कोई अव्यक्त और व्यक्त को अर्थात प्रकृति और परमाणु इन दोनों को उनका उपादान कारण समझते हैं अव्यक्तम यदि व्यक्तम दतुर्थईम प्रकृति सर्वभूताध्यात्म चिंतक अव्यक्त हो व्यक्त हो दोनों हो अथवा चारो अर्थात ब्रह्म माया जीव और अविद्या कारण हो आध्यात्मिक तत्व का चिंतन करने वाले विद्वान प्रकृति को ही संपूर्ण भूतों का उपादान कारण समझते हैं ये यम प्रकृतिरव्यक्ता कलाता अहम चं चेन्द्र ये चाप्यंदे शरीरिण राजेंद्र यह जो अव्यक्त प्रकृति सबका उपादान उत्पा, उत्पा, कारण है यही पूर्वोक्त तीस कलाओं के रूप में व्यक्त भाव को प्राप्त हुई है मैं आप तथा जो अन्य शरीरधारी हैं उन सबके शरीरों की उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई है बिन्दुसादाह शुक्र सोहृत संभवाते ना, कलनम नाम जायते प्राणियों की वीर स्थापना से लेकर रजोवीर संयोग सम्भूत कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिनके सम्मिश्रण से ही कलल अर्थात नामक एक पदार्थ उत्पन्न होता है कललाद बुद्भुदोत्पत्ति पेशी च बुद्धुदाता पेशिया नकरों बाण चांग कलन से बुद्ध बुद की उत्पत्ति होती है से मांस पेशी का प्रादुर्भाव माना गया है, पेशी से विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और अंगों से तथा नख प्रकट होते हैं संपूर्ण जनता मैथिला जायते नाम रूप स्त्री पुहान लिंग मिथिला नरेज गर्भ में नौ मास पूर्ण हो जाने पर जीव जन्म ग्रहण करता है उस समय उसे नाम और रूप प्राप्त होता है तथा वह विशेष प्रकार के चिन्ह से स्त्री अथवा पुरुष समझा जाता है जातमात्र तद्रूपम दृष्टवा ताम्र नखांगुल कौमारम रूपमापन्नम रूप तो न उपलभ्य जिस समय बालक का जन्म होता है उस समय उसका जो रूप देखने में आता है उसके नख और उंगुलियाँ तांबे के समान लाल लाल होती है फिर जब वह कुमारावस्था को प्राप्त होता है तो उस समय उसका पहले का वह रूप नहीं उपलब्ध होता है कौ महाराज यौवनम चापी स्थावर चापी यौवनाथ अरे नम क्रम योगे न पूर्वम पूर्व इसी प्रकार कुमारावस्था से जवानी को और जवानी से बुढ़ापे को वह प्राप्त होता है इस क्रम से उत्तरोत्तर अवस्था में पहुँचने पर पूर्व पूर्व अवस्था का रूप नहीं देखने में आता है कलानाम पृथ्वर्थान प्रतिभेद छड़े छड़े वर्तते सर्वभूते सौक्ष न विभाव्यते सभी प्राणियों में विभिन्न प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो पूर्वोक्त कलाएँ हैं उनके स्वरूप में प्रतिक्षण भेद या परिवर्तन हो रहा है परंतु वह इतना सूक्ष्म है कि जान नहीं पड़ता न च ईसा मत्यो राजन लक्ष्यते प्रभु न च अवस्थायाम अवस्थायाम दीप सेवा चौगति राजन प्रत्येक अवस्था में इन कलाओं का लय और उद्भव होता रहता है किंतु दिखाई नहीं देता है ठीक उसी तरह जैसे दीपक की लौ क्षण क्षण में मिट्टती और उत्पन्न होती रहती है पर दिखाई परिखाई नाप्यं प्रभाव सदस्व धात अजस्रम सर्वोक क्येदम कस वेद कुतो वेद नवाकुतः संबंध कोस्ती भूताप्य वह वैरह जैसे दौड़ता हुआ अच्छा घोड़ा इतने तीब्र गति से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है कि कुछ कहते नहीं बनता उसी प्रकार यह प्रभावशाली लोक निरंतर वेग पूर्वक एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जा रहा है अतः उसके विषय में यह प्रश्न नहीं बन सकता कि कौन कहाँ से आता है और कौन कहाँ से नहीं आता है यह कि जिसका जिस किसका है किसका नहीं है किससे उत्पन्न हुआ है और किससे नहीं हुआ है प्राणियों का अपने अंगों के साथ भी यहाँ क्या संबंध है अर्थात कुछ भी संबंध नहीं है यथा दितान्मे वृद्ध्य पापक जाव समुदायत कला नामीव जंत वह जैसे सूर्य की किरणों का संपर्क पाकर कांत मणि से आग प्रकट हो जाती है परस्पर रगड़ खाने पर काठ से अग्नि का प्रादुर्भाव हो जाता है इसी प्रकार पूर्वोक्त कलाओं के समुदाय से जीव जन्म ग्रहण करते हैं आत्मनिवात्मनात्मानत्म नसी एवम एव आत्मनात्मान किम नपश्यसी जैसे आप स्वयं अपने द्वारा अपने ही में आत्मा का दर्शन करते हैं उसी प्रकार अपने द्वारा दूसरों में आत्मा का दर्शन क्यों नहीं करते हैं समताम किमर्थम यदि आप अपने में और दूसरे में भी समभाव रखते हैं तो मुझसे बारंबार क्यों पूछते हैं कि आप कौन हैं और किसके हैं एदम मे सादम ही द्वंद मुक्त मैथिला काशी कस्यकुतुब एति वचन ही किम प्रयोजनम् मिथिला नरेज यह मुझे प्राप्त हो जाए या ना हो इत्यादि रूप से जो द्वंद्व विषयक चिंता प्राप्त होती है उससे यदि आप मुक्त हैं तो आप कौन हैं किसकी हैं अथवा कहाँ से आई हैं इन वचनों द्वारा प्रश्न करने से आपका क्या प्रयोजन है रिपो मित्रेथ मध्यस्थे विजय संधि विग्रहे कृतवान्ही पाल किम तस्म मुक्त लक्षण शत्रु मित्र और मध्यस्थ के विषय में विजय संधि और विग्रह के अवसरों पर जिस भूपाल ने यथोचित कार्य किए हैं उसमें जीवन मुक्त का क्या लक्षण है त्रिवर्गम सप्तधा व्यक्तम जो नेह कर्म शो संगवान यिवर्गेम तस्ल धर्म अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहते हैं यह सात रूपों में अभिव्यक्त होता है जो का कर्मों में इस त्रिवर्ग को नहीं जानता तथा जो सदा त्रिवर्ग से संबंध रखता है ऐसे संबंध रखता है ऐसे पुरुष में जीवन मुक्त का क्या लक्षण है प्रियवाप्य प्रियवाप्य प्रिय वाप्य दुर्बले बलव्यसम चक्षु तस्तलक्षण प्रिय अथवा अिय में दुर्बल अथवा बलवान में जिसकी समदृष्टि नहीं है उसमें मुक्त का क्या लक्षण है तुग्च मोक्षे जो भीम भवे नृपे सन्निवार्यस्ते विरक्त भेषम नरेश्वर वास्तव में आप योग्य युक्त नहीं हैं तथापि आपको जो जीवन मुक्ति का अभिमान हो रहा है वह आपके सुविधों को दूर कर देना चाहिए अर्थात यह नहीं मानना चाहिए कि आप जीवन मुक्त है ठीक उसी तरह जैसे अपच्यशील रोगी को दवा देना बंद कर दिया जाता है तान तान इत संचित्य शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज नाना प्रकार के जो जो पदार्थ हैं उन सबको आसक्त के स्थान समझकर अपने द्वारा अपने ही में अपने को देखे इसके सिवा मुक्त का और क्या लक्षण हो सकता है इमान ज्ञान सूक्ष्म मोक्षमा सित्यका निच प्रवित्तानि संगस्थानानि संगस्थानि राजन अपने मोक्ष का आश्रय लेकर भी ये और दूसरे जो कुछ चार अंगों में प्रवृत्त आसक्ति के जो सूक्ष्म स्थान है उनको भी अपना रखा है उन्हें बताती है आप मुझसे सुनें या इमा पृथ्वी कृष्णाम एक क्षन्ना प्रसाद एक सब ही राजा परम्यावसंत जो इस सारी पृथ्वी का एक छत्र शासन करता है वह एक ही सार्वभम नरेश भी एकमात्र नगर में ही निवास करता है तत्पुरे तत्पुर चैकमेवास गृहम ऋषती गृह सैन्यमप्येकम निशा जाम लीयते उस नगर में भी उसके लिए एक ही महल होता है जिसमें वह निवास करता है उस महल में भी उसके लिए एक ही सयाह होती है जिस पर वह रात में सोता है सैयाधम ताप्यत्र स्त्री पूर्वम अधिष्टि तदन प्रसंग फल नैवे युजते हैं उस सैयाह के भी आधे भाग पर राजा के स्त्री का अधिकार होता है अतः इस प्रसंग से वह बहुत अल्पफल का ही भागी होता है एवं भोजन एवंपोसु भोजनाच्छादनसुचेशुमेयु निग्रहा्रह प्रति परतंत्र सदाजा स्वल्पे प्रसजते संधि विग्रह योगे चुता राग्य स्वतंत्रता इसी प्रकार उपभोग भोजन आछादन तथा तो अन्यान्य परिमित विषयों के सेवन में और दुष्टों के दमन एवं शिष्ट पुरुषों के प्रति अनुग्रह के विषय में भी राजा तदा ही परतंत्र है इसी प्रकार वह बहुत थोड़े कार्यों में भी स्वतंत्र नहीं है तो भी उनमें आसक्त रहता है संधि और विग्रह करने में भी राजा को कहाँ स्वतंत्रता प्राप्त है स्त्री शु क्रीड़ा विहार मंत्रे चाद्य समित कुत तवतंत्रता स्त्री सहवास क्रीड़ा और बिहार में भी उसे सदा स्वतंत्रता रहती है मंत्रियों की सभा में बैठकर मंत्रणा करते समय भी उसे कहाँ स्वतंत्रता रहती है यदा यदाज्ञापय्याम त्रस्ो स्वतंत्रता अवसकार्य त्र तस्तः राजा जिस समय दूसरों को कुछ करने की आज्ञा देता है उस समय वहाँ उसकी स्वतंत्रता बताई जाती है परंतु ऐसे अवसरों पर भी भिन्न भिन्न क्षणों में राजा सन पर बैठा हुआ नरेश सलाह देने वाले मंत्रियों द्वारा अपने इच्छा के विपरीत करने के लिए विवश कर दिया जाता है स्वप्न का मोड लभते स्वप्न तुम कार्यार्थ भेद रहे चा पिनुत था सोना चाहता है परंतु कार्यार्थी मनुष्यों द्वारा घिरा रहने के कारण सोने नहीं पाता सैया पर सोए हुए राजा को भी लोगों के अनुरोध से विवश होकर उठना पड़ता है स्नालभ प्राथम झुहद जजे त्यपि ब्रवे सुनुचा पीति परेहि महाराज स्नान कीजिए तेल लगवाइए पानी पीजिए भोजन कीजिए आहुति दीजिए अग्निहोत्र में संलग्न होइए अपने कहिए और दूसरों की सुनिए इत्यादि बातें कह कह कर दूसरे लोग राजा को वैसा करने के लिए विवश कर देते हैं अभिगम्याभिगम्यव जाते सततम दरा नाचाप्यो सहते दा तुम वितरक्षे महाजनान याचक मनुष्य सदा निकट आ आकर राजा से धन की याचना करते हैं किंतु जो लोग दान के श्रेष्ठ पात्र हैं उनके लिए भी वह कुछ देने का साहस नहीं करता अपने धन को सर्वथा सुरक्षित रखना चाहता है दान सैरम चाशा प्रयक्षत क्षण वर्तनते दोषा वैराग्य कार का यदि सबको धन का दान करे तो उसका खजाना ही खाली हो जाए और किसी को कुछ न दे तो सबके साथ वैर बढ़ जाए उसके सामने क्षण क्षण में ऐसे दोष उपस्थित होते हैं जो उसे राज काश से विरक्त कर देते हैं राग्यान सुराज तथैवाध्यान एक स्थान अप्य भये राग जो यश्च नि उपास्यते विद्वानों सूरवीरो तथा धनियों को भी जब वह एक स्थान पर जुटा हुआ देख लेता है तब उसके मन में उनके प्रति शंका उत्पन्न हो जाती है जहाँ भय का कोई कारण नहीं है वहाँ भी राजा को भय होता है जो लोग सदा उसके पास उड़ते बैठते या सेवा में रहते हैं उनसे भी वह सशंक बना रहता है तथा चैते प्रदेश अंत राजन ए की तथा भयतेभ्यो जाय ते पश्यतिषम राजन मैंने जिनका नाम लिया है वे विद्वान और शूरवीर आदि अपने प्रति राजा की आशंका देख कर सचमुच उसके प्रति दुर्भाव रखने लगते हैं और फिर उनसे राजा को जैसा भय प्राप्त होता है उसको आप स्वयं ही समझ ले सर्व स्व स्वय गृह राजा सर्व स्व स्वय गृह निग्रहान उग्रहान कुर तुल्यो जनक राजभी जनक सब लोग अपने अपने घर में राजा हैं और सभी अपने अपने घर में गृह स्वामी हैं सभी किसी को दंड देते और किसी पर अनुग्रह करते हैं अत वे सब लोग राजाओं के समान ही हैं पुत्राधारा तथा कोशो संचयाह परि साधारणा ते, ते रही स्त्री पुत्र शरीर कोश मित्र तथा संग्रह ये सब वस्तुएं राजाओं की भांति दूसरों के पास भी साधारणतया रहते ही हैं जिस कारणों से वह राजा कहलाता है उन्हें युक्तियों से दूसरे लोग भी उसके समान ही कहे जा सकते हैं हतोदेश प्रधान लोक साधारण स्पेशों मिथ्या ज्ञाने न तप्यते हाय देश नष्ट हो गया सारा नगर आग से जल गया और वह प्रधान हाथी मर गया यद्यपि ये सब बातें सब लोगों के लिए साधारण है सब पर समान रूप से ये कष्ट प्राप्त होते हैं तथापि तो राजा अपने मिथ्या ज्ञान के कारण केवल अपने ही हानि समझकर संतप्त होता रहता है अमुक्तो मानस दुख इच्छा द्वेष द्वेश भयोदादि रो भी रोगय तथेवा भी नियंत्रित भी इच्छा द्वेश और भय जनित मानसिक दुख राजा को कभी नहीं छोड़ते हैं सिर दर्द आदि शारीरिक रोग भी उसे सब ओर से नियंत्रण में रखकर व्याकुल किए रहते हैं द्वंद तो परिसंकित बहुप्रत्यथिकम राजते गणयाह वह नाना प्रकार के द्वंदों से आहत और सब ओर से संकित हो रातें गिनता हुआ अनेक सत्रों से भरे हुए राज्य का सेवन करता है तदल्प सुखम्यथम बहु दुखम अव असारृणाग्ने ज्वलन प्रख्यम फे नुद्भुदि खोराज्यम अभिपद्येत प्राप्य लभे जिसमें सुख तो बहुत थोड़ा किंतु दुख बहुत अधिक है जो सर्वथा सर, सारहीन है जो घास फुस में लगे आग के समान क्षणस्थायी और फैल तथा बुध के समान क्षण है ऐसे राज्य को कौन ग्रहण करेगा और ग्रहण कर लेने पर कौन शांति पा सकता है ममेदम्चेदम पुरम राष्ट्रम चमसे बलम कोश माह कस्य वह निप दरेश्वर, आप जो इस नगर को राष्ट्र को सेना को तथा कोष और मंत्रियों को भी ये सब मेरे हैं ऐसा कहते हुए अपना मानते हैं वह आपका भ्रम ही है मैं पूछती हूँ ये सब किसके हैं और किसके नहीं हैं मित्रात्य पुरम राष्ट्रम दंड को सो मही पते सप्तांग दंड तेषतः अन्योन्या गुणयुक्त कह के न गुण तो अधिक मित्र मंत्री नगर राष्ट्र दंड कोष और राजा ये राज्य के सात अंग हैं जैसे मेरे हाथ में त्रिदंड है वैसे आपके हाथ में यह राज्य स्थित है आपका सात अंगों वाला राज्य और मेरा त्रिदंड ये दोनों परस्पर उत्कृष्ट गुणों से युक्त हैं फिर इनमें से कौन किस गुण के कारण अधिक है तेजु तेजु ही कालेशु तद विशिष्यते यते कार्य तत्प्रधान्याय कल्पति राज्य के जो सात अंग हैं उनमें सभी समय समय पर अपनी विशिष्टता सिद्ध करते हैं जिस अंग से जो कार्य सिद्ध होता है उसके लिए उसी की प्रधानता मानी जाती है सप्ताह से घात शूय दस वर्गोयम भुंगते राज्यम भी निश्रेष्ठ उक्त सात अंगों का समुदाय और तीन अन्य शक्तियाँ अर्थात प्रभु शक्ति उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति ये सब मिलकर राज्य के दस वर्ग हैं ये दसों वर्ग संगठित होकर राजा के समान ही राज्य का उपभोग करते हैं राजा ततु राजोत्साह जो राजा महान उत्साही और क्षत्रिय धर्म में तत्पर होता है वह कर के रूप में प्रजा के आय का दसवा भाग लेकर संतुष्ट हो जाता है तथा उससे भिन्न साधारण भोपाल दसवें भाग से कम लेकर भी संतोष कर लेते हैं नास्य साधारणो राजा नास्य राज्यम अराजक राज्य सती कुतो धर्मो धर्मे सती कु परम साधारण प्रजा न हो तो कोई राजा नहीं हो सकता राजा न हो तो राज्य नहीं टिक सकता राज्य न हो तो धर्म कैसे रह सकता है और धर्म ना हो तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है यो प्यत्र परम ओ ध धर्म पवित्रम राज्य राज यो पृथ्वी दक्षिणाजस् युद्धते यह राजा और राज्य के लिए जो परम धर्म और परम पवित्र वस्तु है उसे सुनिए जिसकी पृथ्वी दक्षिणा रूप में दे दी जाती है अर्थात जो अपनी राज्य भूमि का दान कर देता है वह अश्व में ध्ञ के पुण्य फल का भागी होता है साहमेता कर्माणी राज दुखान मैथिलह समुम अथवापि सहस मिथिला नरेश जो राजा को दुख देने वाले हैं ऐसे सैकड़ों और हजारों कर्म मैं यहां बता सकती हूँ स्वदेहे नाभसंगो में कुत पर परिग्रहे न मा एव विधाम युक्ताम ये सम्भक्त मरहसी मेरे तो अपने ही शरीर में आसक्ति नहीं है फिर दूसरे के शरीर में कैसे हो सकती है इस प्रकार योग युक्त रहने वाली मुझ सन्यासिनी के प्रति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए ननु नाम त्वया मोक्ष कृष्ण पंच शिखा सोपा सोपनिषद सोपा संगठय तस्ते मुक्तसंगषाणक्रम्य चेषतः छत्रदेश पुनः संग कथम नृप नरेश्वर जब आपने महर्षि को उपाय अर्था निदीध्यासन उपनिषद अर्थ उसके श्रवण मनन उपासंग अर्थात यम नियम आदि योगांग और निश्चय अर्थात ब्रह्म और जीवात्मा की एकता का अनुभव इन सबके सहित संपूर्ण मोक्षशास्त्र का श्रवण किया है आप आसक्तियों से मुक्त हो गए हैं और संपूर्ण बंधनों को काट कर खड़े हैं तब आपकी छत्र चवर आदि विशेष विशेष वस्तुओं में आसक्ति कैसे हो रही है शुतम तेना शुतम पे सुतम तेना श्रुतम मंडे मृथा वापे सुतम सुतम अथवा श्रुत संका तयाम मैं समझती हूँ कि आपने पंच शिखाचार्य से शास्त्र का श्रवण करके भी श्रवण नहीं किया है अथवा उनसे यदि कोई शास्त्र सुना है तो उसे सुनकर भी मिथ्या कर दिया है या यह भी हो सकता है कि आपने वेदशास्त्र जैसा प्रतीत होने वाला कोई और ही शास्त्र उनसे सुना हो अथापि महासुसा सुु लौकिकी सुु प्रतिष्ठते अभिसावरोधाभ्या बद्ध इतने पर भी यदि आप विदेहराज मिथिला आदि इन लौकिक नामों में ही प्रतिष्ठित हो रहे हैं तो आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति आसक्ति और अवरोध से ही बंधे हुए हैं सत्ना प्रवेशो योज मयाँ किवाप तत्र यदि मुक्त यदि आप सर्वथा मुक्त हैं तो मैंने जो बुद्धि के द्वारा आपके भीतर प्रवेश किया है उसमें आपका क्या अपराध किया है निमोहेशयतीवासीता शून्य महावेश अहम अह किम कश्य इन सभी वर्णों में यह नियम प्रसिद्ध है कि सन्यासियों को एकांत स्थान में रहना चाहिए मैंने भी आपको शून्य शरीर में निवास करके किसके किस वस्तु को दूषित कर दिया है न पाणिभ्याम न बाहुभ्या पादोरुभ्याम न चाण न गात्र वै वैरण्य स्पृशा ताम नराधिप निष्पाप नरे न तो हाथों से न भुजाओं से न पैरों से न जांघों से और न शरीर के दूसरे ही अवजवों से मैं आपका स्पर्श कर रही हूँ कुले महत जाते नृमता दीर्घ दर्शिता सदसी वक्त सद्वा, सद्वा, आप महान कुल में उत्पन्न लज्जाशील तथा दीर्घदर्शी पुरुष हैं हम दोनों में परस्पर भला या बुरा जो कुछ भी किया है उसे आपको इस भरी सभा में नहीं कहना चाहिए ब्राह्मणा गुरुवश्चे में तथा मान्यात तम चाहत गुरु रप्य शाम एवं अन्य गौरव यहाँ ये सभी वर्णों के गुरु ब्राह्मण विद्यमान हैं इन गुरुओं की अपेक्षा भी उत्तम कितने ही माननीय महापुरुष यहाँ बैठे हैं तथा आप भी राजा होने के कारण इन सबके लिए गुरु स्वरूप हैं इस प्रकार आप सबका गौरव एक दूसरे पर अवलंबित है वाच्य वाच्यं परीक्षता स्त्री पुणसो समवाजो समवायम त्वया वाच्यो न संसदे अतः इस प्रकार विचार करके यहाँ क्या कहना चाहिए और क्या नहीं इसको जांच बूझ लेना आवश्यक है इस भरी सभा में आपको स्त्री पुरुषों के सहयोग की चर्चा कदापि नहीं करनी चाहिए यथा पुष्कर पर्णस्थम जलम तत्पर्णम अस्पृशत्याम मिथिला नरी जैसे कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ जल उस पत्ते का स्पर्श नहीं करता है उसी प्रकार में आपका स्पर्श न करती हुई आपके भीतर निवास करूँगी अभी अभी यदि वाप्य स्पृशन त्यास्पर्शम जाना कंचन ज्ञानम कृतम अभि एजम ते कथम ते ने हमिनाह यद्यपि मैं स्पर्श नहीं कर रही हूँ तो भी यदि आप मेरे स्पर्श का अनुभव करते हैं तो मुझे कहना पड़ता है कि उन सन्यासी महात्मा पंचशीख ने आपको ज्ञान का उपदेश कैसे कर दिया क्योंकि आपने उसे निर्वीज कर दिया स गाहस्याचुत मोक्षाप्य दुर्विधम उभराले वही वर्तसे मोक्ष वार्तिक पर स्त्री के स्पर्श का अनुभव करने के कारण आप गास्थ्य धर्म से तो गिर ही गए और दुर्बोध एवं दुर्लभ मोक्ष भी नहीं पा सके अतः केवल मोक्ष की बात करते हुए आप गारहस्य और मोक्ष दोनों के बीच में लटक रहे हैं न ही मुक्त जैसे एक पृथ्व भावा भाव समयोगे जायते वर्णसंकर जीवन मुक्त ज्ञानी का जीवनमुक्त ज्ञानी के साथ एकत्व का पृथक् के साथ तथा भाव अर्थात आत्मा और अभाव अर्थात प्रकृति के साथ संयोग होने पर वर्ण संकरता की उत्पत्ति नहीं हो सकती वर्णाश्रम पृथक दृष्टा पृथक ज्ञात्वा नान्य धन्य प्रवर्तें मैं मानती हूँ कि समस्त वर्ण और आश्रम पृथक पृथक बताए गए हैं तथापि तो जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है जो अभेद ज्ञान से संपन्न है और यह जानकर सारा बर्ताव करता है कि आत्मा से भिन्न दूसरी किसी वस्तु की सत्ता नहीं है तथा अन्य वस्तु अपने से भिन्न दूसरी वस्तु में विद्यमान नहीं है उसका किसी अन्य के साथ संयोग होना संभव नहीं है अतः वर्ण संकरता नहीं हो सकती पाणो कुंडम तथा कुंडे पय मक्खिका आशिता से योग पृथक पशिता पुनः हा। हाथ में कुंडी है कुंडी में दूध है और दूध में मक्खी पड़ी हुई है ये तीनों परस्पर पृथक होते हुए भी आधार आधेय भाव संबंध से एक दूसरे के आश्रित हो एक साथ हो गए हैं न कुंडे पयो भाव पयश्चापी नमक्षिकां छिका स्वयं वे ते भावनो फिर भी कुंडी में दुग्धत्व नहीं आया है और दूध भी मक्खी नहीं बन गया है ये सारे आधे अर्थ पदार्थ स्वयं ही अपने से भिन्न आधार को प्राप्त होते हैं आश्र वर्ण सारे आश्रम च परस्पर सारे हैं तथा चारों वर्ण भी भिन्न हैं जब इनमें परस्पर पार्थक्य बना हुआ है तब पृथकत्व को जानने वाले आपके वर्ण का संकर कैसे हो सकता है नर्ण सम न वैश्या न नावरा तथा तवराधन सवर्ण शुद्धयोधि रवि प्रताम राजन मैं जाति से ब्राह्मणी नहीं हूँ और न वैश्या अथवा शुद्रा ही हूँ मैं तो आपके समान वर्ण वाली क्षत्रिय ही हूँ मेरा जन्म शुद्ध वंश में हुआ है और मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है प्रधानो नाम राजर्षि व्यक्तम ते स्रोत्रमागत कु समुत्पन्ना सुलभा नाम विद्यमान आपने प्रधान नामक राजर्षि का नाम अवश्य सुना होगा मैं उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुई हूँ आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम सुलभा है द्रोणस सतसिंग चक्रद्वारस्य पर्वतः मम सत्येश पुर्वेशता भगवता सह मेरे पूर्वजों के यज्ञों में देवराज इंद्र के सहयोग से द्रोण सतसृंग और चक्रद्वार नामक पर्वत यज्ञवेदी में ईटों की जगह चुने गए थे साहम तस्ले जाता भरतर्यह सती मध्य थे विनीता मोक्ष धर्मेशम्बे का मुनिव्रतम मेरा जन्म उसी महान कुल में हुआ है मैंने अपने योग्य पति के ना मिलने पर मोक्ष धर्म की शिक्षा ली तथा मुनिव्रत धारण करके मैं अकेली विचरती रहती हूँ ना स्मृह सत्र प्रति ना परस्वाप परस्वापहारिणी ना धर्म संस्क संकरी सधर्मे स्मृतव्रताम मैंने सन्यासिनी का छदेश नहीं धारण किया है मैं पराये धन का अपहरण नहीं करती हूँ और न धर्म ही फैलाती हूँ मैं दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई अपने धर्म में स्थित रहती हूँ नाम स्व प्रतिज्ञायाम ना समीक्षा प्रवाति ना समीक्षा गेहका जना जनेश्वर मैं अपनी प्रतिज्ञा से कभी विचलित नहीं होती हूँ बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलती हूँ और आपके पास भी यहाँ खूब सोच विचार कर ही आई हूँ मोक्ष बुद्धि श्रुवाह कुशलहे छिड़े ही तब मोक्ष से छाप्य जिज्ञास मैंने सुना था कि आपकी बुद्धि मोक्ष धर्म में लगी हुई है अतः आपकी मंगलाकांक्षणी होकर आपके इस मोक्ष ज्ञान का मर्म जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ न वर्गस्था प्रबिंबेतन स्वपक्ष परपक्ष मुक्तो व्याजक्षतेज शांतो साम्यति मैं स्वपक्ष और परपक्षों से अपने पक्ष में स्थित हो पक्षपात पक्षपातपूर्वक यह बात नहीं कह रही हूँ आपके पिता को दृष्टि में रखकर बोलती हूँ क्योंकि जो वाणी का व्यायाम नहीं करता और जो शांत परब्रम्ह में निमग्न रहता है वही मुक्त है यथा यथाशून्य पुरागारे भुक्षुर काम निषाम बसे तथा हम तोरिस्मिन बश्याम सरवरि जैसे नगर के किसी सूने घर में संन्यासी एक रात निवास कर लेता है इसी तरह आपके शरीर में मैं आज की रात रहूँगी सा हान प्रदान वागाती थे नम सुप्ता सुसरणम प्रीता में श्याम मैं थिला। आपने मुझे बड़ा सम्मान दिया अपने वाणी रूप आतिथ्य के द्वारा मेरा भली भांति सत्कार किया मिथिला नरेश अब मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके शरीर रूपी सुंदर गृह में सोकर कल सवेरे यहाँ से चली जाऊंगी भीष्मचनता स्वाप्याज किंचित अन्य परीष्मी कहते राजन सुलभ के ये युक्ति युक्त और सार्थक वचन सुनकर राजा जनक इसके बाद और कोई बात नहीं बोले इति महाभारत शांति परमि मोक्षि सुलभा जनक संवाद है विंशत्यधिक त्रिशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में सुलभा और जनक का संवाद विषय तीन सौ बीसवां अध्याय पूरा हुआ